जीवन अनुभव लेखक आचार्य मनोज पांडे सात कहानी कर्मवीर की कर्मवीर नामी राजपूत राजपूत आना की सेना में एक अफसर था एक दिन उसके माता का पुत्र आया कि मैं बूढ़ी होती रही हूं मरने से पहले एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा है यहां आकर मुझे विदा कर आशीर्वाद लो और क्रियाकर्म करके आनंद पूर्वक नौकरी पर लौट जाना तुम्हारे वास्ते मैंने एक कई खोज रखी है वे बड़ी बुद्धिमती और धनवान है यदि तुम्हे भाई तो उससे विवाह करके सुखपूर्वक घर ही पर रहना उसने सोचा ठीक है माता दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है संभव है कि फिर मैं उसके दर्शन न कर सकू इस कारण चलना ही ठीक है। यदि सुंदर हुई तो विवाह करने में क्या हानि है वह सेनापति से छुट्टी लेकर साथियों से विदा हो चलने को प्रस्तुत हो गया उस समय राजपूतों और मरहठों में युद्ध हो रहा था रास्ते में सदैव भर रहता था यदि कोई राजपूत अपना किला छोड़कर कुछ दूर बाहर निकल जाता था तुम रहे उसे पकड़कर कैद कर लेते थे इस कारण यह प्रबंध किया गया था कि सप्ताह में दो बार सिपाहियों की एक कंपनी मुसाफिरों को एक किले से दूसरे किले तक पहुंचा आया करती थी गर्मी की रात थी दिन निकलते ही किले के नीचे असबाब की गाड़ियां लाद कर तैयार होगी सिपाही बाहर आ गए और सबने सड़क की राह ली कर्मवीर घोड़े पर सवार हो आगे चल रहा था सोल अहम इफर था गाडियां धीरे धीरे चलती थीं। कभी सिपाही ठहर जाते थे कभी गाड़ी का पहिया निकल जाता था तो कभी कोई घोड़ा अड़ जाता था दोपहर हो चुकी थी रास्ता आधा भी नहीं कटा था गर्म रेत उड़ रही थी धूप आग का काम कर रही थी छाया कहीं नहीं थी साफ मैदान था सड़क पर न कोई वृक्ष न झाड़ी कर्मवेर आगे था और कभी कभी इस कारण ठहर जाता था कि गाड़ियां आकर मिल जाए मन में विचारने लगा की आगे क्यों न चलू घोड़ा तेज है यदि मर रहे थे धावा करेंगे तो घोड़ा दौड़ाकर निकल जाऊंगा यह सोच ही रहा था कि परमवीर बंदूक हाथ में लिए उसके पास आया और बोला आओ, आगे चलें। इस समय बड़ी गर्मी है भूख के मारे व्याकुल हो रहा हूँ सभी कपड़े पसीने में भी रहे हैं परमवीर भारी भरकम आदमी था उसका मुँह लाल था कर्मवीर तुम्हारी बंदूक भरी हुई है परमवीर हां भरी हुई है कर्मवीर अच्छा चलो पर भी छुड़ ना जाना यह दोनों चल दिए बातें करते जाते थे पर ध्यान दाए बाएं था साफ मैदान होने के कारण दृष्टि चारों ओर जा सकती थी आगे चलकर सड़क दो पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती थी कर्मवीर उस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देख लेना उचित होगा ऐसा नहीं हो कि अचानक मेहरठे कहीं से आकर हमें पकड़ ले परमवीर अजी चले भी चलो कर्मवीर नहीं आप यहां ठहरिए मैं जाकर देख हूं कर्मवीर ने घोड़ा पहाड़ी की ओर फेर दिया घोड़ा शिकारी था उसे पक्षी की भांति लेकिन दिखाई पड़े कर्मवीर लौट पड़ा परंतु मर्रहों ने उसे देख लिया और बंदूकें संभालकर घोड़े दौड़ा उस पर लपके कर्मवीर बेतहाशा नीचे उतरा और कर्मवीर को पुकार कर कहने लगा बंदूकें तैयार रखो और घोड़े से बोला प्यारे अब समय है देखना ठोकर न खाना नहीं तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा एक बार बंदूक ले लेने दे फिर मैं किसी के बांधने का नहीं उधर परमवीर मुर्रहों को देख घोड़े को चाबुक माच ऐसा भागा कि गर्दे में घोड़े की पूंछ पूंछ दिखाई दी और कुछ नहीं कर्मवीर ने देखा कि बचने की आशा नहीं है खाली तलवार से क्या बनेगा वे किले की ओर भाग निकला परन्तु छह मुर्रेप्ठे उस पर टूट पड़े कर्मवीर का घोड़ा तेज था पर उनके घोड़े उससे भी तेज थे पर यह बात हुई कि वे सामने से आ रहे थे कर्मवीर चाहता था कि घोड़े की बाग मोड़कर उसे दूसरे रास्ते पर डाल दे परंतु घोड़ा इतना तेज जा रहा था कि रुक नहीं सका सीधा मर्रह से जा टकराया सजे घोड़े पर सवार बंदूक उठाए लाल दाढ़ी वाला एक मरहेठा दांत निकालता हुआ उसकी ओर लपका कर्मवीर ने कहा की मैं इन दुष्टों को भली भांति जानता हूँ यदि वे मुझे जीता पकड़ लेंगे तो किसी कंदरा में फेंक कर कोड़े मारा करेंगे इसलिए या तो आगे निकलो नहीं तो तलवार से एक दो को ढेर कर दो मरना अच्छा है क्या दोहोना ठीक नहीं कर्मवीर और मर्रहों में दस हाथ का ही अंतर रह गया था कि पीछे से गोली चली कर्मवीर का घोड़ा घायल होकर गिरा और वे भी उसके साथ ही धरती पर आ गिरा कर्मवीर उठना चाहता था कि दो मर्रहटे आकर उसकी मुश्किल करने लगे कर्मवीर ने धक्का देकर उन्हें दूर गिरा दिया परंतु दूसर ने आकर बंदूक के कुन्दों से उसे मारना शुरू किया और वे घायल होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा मर रहो ने उसको कसकर पकड़ लिया कपड़े फाड़ दिए रुपया पैसा सब छीन लिया कर्मवीर ने देखा कि घोड़ा जहाँ घिरा था वहीं पड़ा है एक मर रहेपठे ने पास जाकर जीन उतारनी चाहिए घोड़े के सिर में एक छेद हो गया था उसमें से काला रक्त बह रहा था दो हाथ इधर उधर की धरती कीचड़ हो गई थी घोड़ा चित पड़ा हवा में पैर पर रहा था मर ने गले पर तलवार फेंक दी घोड़ा मर गया उसने जीन उतार ली लाल दाढ़ी वाला मर्रेप्ठा घोड़े पर सवार हो गया दूसरों ने कर्मवीर को उसके पीछे बैठा उसे उसकी कमर से बांध दिया और जंगल का रास्ता लिया कर्मवीर का बुरा हाल था मस्तक फटा था लहू बहकर आंखों पर जम गया था कष्ट के मारे कंधा फटा जाता था वह हिल नहीं सकता था उसका सिर बार बार मर्रेप्टे की पीठ से टकराता था मर पहाड़ियों पर ऊपर नीचे होते हुए एक नदी पर पहुंचे उसे पार करके एक घाटी मिली करमगिर यह जानना चाहता था कि वे किधर जा रहे हैं परंतु उसके नेत्र बंद थे वे कुछ ना कुछ देख सका शाम होने लगी मर्रेबे दूसरी नदी पार करके एक पतलीली पहाड़ी पर चढ़ गए यहाँ धुआं और कुत्तों का भूंकना सुनाई दिया मानो कोई बस्ती है थोड़ी देर चलकर गांव आ गया मर ने गाँव छोड़ दिया करमगिर को एक और धरती पर बैठा दिया बालक आकर उस पर पत्थर फेंकने लगे परन्तु एक मर्रेपठे ने उन्हें वहां से भगा दिया लाल दाढ़ी वाले ने एक सेवक को बुलाया वह दुबला पतला आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने था मरहटे ने उससे कुछ कहा वह जाकर बेड़ी उठा लाया मरहठो ने कर्मवीर की मुस्कें खोलकर उसके पाँव में बेड़ी डाल दी और उसे कोठरी में खेद करके ताला लगा दिया उस रात कर्मवीर जरा भी नहीं सोया गर्मी की रितु में रातें छोटी होती है शीघ्र प्रातःकाल हो गया दीवार में एक झरोखा था उसी से अंदर उजाला आ रहा था झरोखे के द्वारा कर्मवीर ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक सड़क उतरी है ओर एक मर्रेहटे का जोम पड़ा है उसके सामने दो पेड़ हैं। द्वार पर एक काला कुत्ता बैठा हुआ है पास एक बकरी और उसके बच्चे पूछ हिलाते फिर रहे हैं एक स्त्री चमकीले रंग की साड़ी पहने पानी की गागर सिर पर धरे हुए एक बालक की उंगली पकड़े झोंपड़े की ओर आ रही है वह अंदर गई की लाल दाढ़ी वाला मर रहे था रेशमी कपड़े पहने चांदी के मुठ्ठे की तलवार लटकाए हुए बाहर आया और सेवक से कुछ बात करके चल दिया फिर दो बालक घोड़ों को पानी पिलाकर लौटते हुए दिखाई पड़े इतने में कुछ बालक कोटरी के निकट आकर झरोखे में टहनिया डालने लगे प्यास के मारे कर मवेर का कंट सूखा जाता था उसने उन्हें पुकारा परंतु वे भाग गए इतने में किसी ने कोटरी का ताला खोला लाल दाढ़ी वाला मर रहे था भीतर आया उसके साथ एक नाटा पुरुष था उसका सांला रंग निर्मल काले नेत्र गोल कपोल खतरी हुई महीन दाढ़ी थी वह प्रसन्न मुखवन सोड़ था यह पुरुष लाल दाढ़ी वाले मर्रेप्टे से बहुत वस्त्र पहने हुए था सुनहरी गोट लगी हुई नीले रंग की रेशमी अचकन थी चांदी के मान वाली तलवार कालाब्तू का जूता था लाल दाढ़ी वाला मर्रेप्टा कुछ बड़बड़ाता कर्मवीर को कंगलियों से देखता द्वार पर खड़ा रहा सामला पुरुष आकर कर्मवीर के पास बैठ गया और आंखें मटकाकर जल्दी जल्दी अपनी मातृभाषा में कहने लगा बड़ा अच्छा राजपूत है कर्मवीर ने एक अक्षर भी न समझा हाँ पानी मांगा सामला पुरुष हंसा तब धर्म ने होंठ और हाथों के संकेत से जताया कि मुझे प्यास लगी है सामले पुरुष ने पुकारा सुशीला एक छोटी सी कया दौड़ती हुई भीतर आई तेरेवर्ष की अवस्था सावंगला रंग दुबली पतली नेत्र काले और रसीले सुंदर बदन नीली साड़ी गले में स्वर्णहार पहने हुए, हुएले पुरुष की पुत्री मालूम पड़ती थी पिता की आज्ञा पाकर वे पानी का एक लोटा ले आई और कर्मवीर को भौचक्की होकर देखने लगी कि वह कोई वंचर है फिर खाली लोटा लेकर सुशीला ने ऐसी छलांग मारी कि सांवला पुरुष हंस पड़ा तब पिता के कहने से कुछ रोटी ले आई इसके पीछे वे सब बाहर चले गए और कोटरी का ताला बंद कर दिया कुछ देर पीछे एक सेवक आकर मराठी में कुछ कहने लगा धर्म ने समझा कि कहीं जलने को कहता है वह उसके पीछे हो लिया बेड़ी के कारण लंगड़ा कर चलता था बाहर आकर धर्म ने देखा कि दस घरों का एक गांव है एक घर के सामने तीन लड़के तीन घोड़े पकड़े खड़े हैं। सामला पुरुष बाहर आया और धर्म को भीतर आने को कहा धर्म भीतर चला गया देखो कि मकान स्वच्छ है गोबरी फिरी हुई है सामने की दीवार को आगे गदा बिछा हुआ है थकिए लगे हुए हैं दाई बाई दीवारों पर पर्दे गिरे हुए हैं उन पर चांदी के काम की बंदूकें पिस्तौलें और तलवारें लटकी हुई हैं गदे पर पांच मर बैठे हैं एक सांवला पुरुष दूसरा लाल दाढ़ी वाला और तीन अतिथि सब भोजन कर रहे हैं कर्मवीर धरती पर बैठ गया भोजन से निशेचित होकर एक मर रहे बोला देखो राजपूत तुम्हें दया ने पकड़ा है सांवले पुरुष की ओर उंगली करके और संपत राव के हाथ बेच डाला है तय अब संपत राव तुम्हारा स्वामी है कर्मवीर कुछ न बोला संपतराव हंस ने लगा मरहट्टा वही है कहता है कि तुम घर से रुपए मंगवा लो, दंड दे देने पर तुमको छोड़ दिया जाएगा कर्मवीर कितने रुपए मरहट्टा तीन हजार कर्मवीर मैं तीन हजार नहीं दे सकता मरहट्टा कितना दे सकते हो कर्मवीर पांच सौ यह सुनकर मर रहे संपतराव दयाराम से तकरार करने लगा और इतनी जल्दी जल्दी बोलने लगा कि उसके मुंह से झाग निकल आया दयाराम ने आंखें नीची कर ली थोड़ी देर में मर्रेपठे शांत हुए और फिर मोल तोल करने लगे एक मर्रेप्टे ने कहा पांच सौ रूपये से काम नहीं चल सकता दयाराम को संपत का रुपया देना है पांच सौ में तो संपत ने तुम्हे मोड़ ही लिया है तीन से कम नहीं हो सकता यदि रुपया न मंगाओगे तो तुम्हे घोड़े मारे जायेंगे धर्म ने सोचा कि जितना डरोगे यह दुष्ट उतना ही डराएंगे। वह खड़ा होकर बोला इस भले मानु से कह दो कि यदि मुझे करोड़ों का भय दिखाएगा तो मैं घर वालों को कुछ नहीं लिखूंगा मैं तुम चांडालों से नहीं डरता संपतरा बच्चा एक हजार मंगाओ कर्मवीर पांच सौ से एक कौड़ी ज्यादा नहीं यदि तुम मुझे मां लोगे तो इस पांच से भी हाथ धो बैठोगे यह सुनकर मर्रेपटे आपस में सलाह करने लगे इतने में एक सेवक एक मनुष्य को लिए हुए भीतर आया यह मनुष्य मोटा था नंगे पैर बेड़ी पड़ी हुई कर्मवीर उसे देखकर चकित हो गया वे पुरुष परमवीर था सेवक ने परमवीर को धर्म के पास बैठा दिया वे एक दूसरे से अपनी बिथा करने लगे कर्मवीर ने अपना वृत्तांत कह सुनाया परमवीर बोला मेरा घोड़ा अड़ गया बंदूक रंजब चाट गई और संपतराव ने मुझे पकड़ लिया संपतराव फिर अब तुम दोनों एक ही स्वामी के वश में हो जो पहले रुपया दे देगा वही छोड़ दिया जाएगा कर्मवीर की ओर देखकर देखा तुम कैसे क्रोधी हो और तुम्हारा साथी कैसा सुशील है उसने पांच हजार रूपए भेजने को घर लिख दिया है इस कारण उसका पालन पोषण भली भांति किया जाएगा कर्मवीर मेरा साथी जो चाहे सो करे वह धनवान है और मैं तो पांच सौ से अधिक नहीं दे सकता चाहे मारो चाहे छोड़ो मर हरटे चुप हो गए संपतराव झट से कलम दान उठा लाया कागज कमल दवात निकालकर धर्म की पीठ ठोंक, उसे लिखने को कहा वह पांच सौ रुपए लेने पर राजी हो गया था कर्मवीर जरा ठहरो देखो हमारा पालन पोषण भली भांति करना हमें एक साथ रखना जिससे हमारा समय अच्छी तरह कट जाए बेड़िया भी निकाल दो संपतराव जैसा चाहे वैसा भोजन करो बेड़िया नहीं निकाल सकता शायद तुम भाग जाओ हाँ रात को निकाल दिया करूंगा कर्मवीर ने पत्र लिख दिया परंतु पता सब झूठ लिखा क्योंकि मन में निश्चय कर चुका था कि कभी न कभी भाग जाऊंगा तब मैठो ने परमवीर और कर्मवीर को एक कोठरी में पहुंचाकर एक लोटा पानी कुछ बाजरे की रोटियां देकर ऊपर से ताला बंद कर दिया कर्मवीर और परमवीर को इस प्रकार रहते रहते एक महीना गुजर गया संपतराव उनको देखकर सदैव हंसता रहता था पर खाने को बाजरे की अदबक्की रोटी के सिवाय और कुछ न देता था परमवीर उदास रहता और कुछ न करता दिन भर कोठरी में पड़ा गिनता रहता था कि रुपया कब आरोप अपने घर पहुंचूं। धर्म तो जानता था कि रुपया कहा से आना है जो कुछ घर भेजता था माता उसी पर निवार्य करती थी वह बेचारी पांच सौ कैसे भेज सकती है ईश्वर की दया होगी तो मैं भाग जाऊंगा वह घात में लगा हुआ था कभी सीटी बजाता हुआ गांव का चक्कर लगाता कभी बैठकर मिट्टी के खिलौने और टोकरिया बनाता वह हाथों का चतुर था एक दिन उसने एक गुड़िया बनाकर छत पर रख दी गांव की स्त्रियां जब पानी भरने आई तो सुशीला ने उनको बुलाकर गुड़िया दिखलाई वे सब हंसने लगी कर्मवीर ने गुड़िया सबके आगे कर दी परंतु किसी ने नहीं ली वह उसे बाहर रखकर कोठरी में चला गया कि देखे क्या होता है सुशीला गुड़िया उठाकर भाग गई अगले दिन धर्म ने देखा कि सुशीला द्वार पर बैठी गुड़िया के साथ खेल रही है एक बूढ़ी आई उसने गुड़िया छीन कर तोड़ डाली सुशीला भाग गई कर्मवीर ने और गुड़िया बनाकर सुशीला को दे दी फल यह हुआ कि वे एक दिन छोटा सा लोटा लाई भूमि पर रखा और धर्म को दिखाकर भाग गई धर्म ने देखा तो उसमें दूध था अब सुशीला नित्य अच्छे अच्छे भोजन लाकर धर्म को देने लगी एक दिन आंधी आई एक घंटा मुस में बरसा नदिया नाले भर गए बांध पर सात फुट पानी चढ़ाया जहाँ तहा झरने झरने लगे धार ऐसी प्रबल थी कि पत्थर लुढ़क जाते थे गांव की गलियों में नदियाँ बहने लगी आंधी थम जाने पर कर्मवीर ने संपत राव से चाकू मांगकर एक पहिया बना उसके दोनों ओर दो गुड़िया बांधकर पहिये को पानी में छोड़ दिया वे पानी के बल से चलने लगा सारा गाँव इकट्ठा हो गया और गुड़ियों को नाचते देख तालियां बजाने लगा संपत के पास एक पुरानी बिगड़ी हुई घड़ी पड़ी थी कर्मवीर ने उसे ठीक कर दिया उसके पीछे और लोग अपने घंटे पिस्तौल से ठीक कराने लगे इस कारण संपतराव ने प्रसन्न होकर कर्मवीर को एक चिमटी एक बर्मी और एक रेती दे दी एक दिन एक मर ठारोगी हो गया सब लोग कर्मवीर के पास आकर दवादार उ मांगने लगे धर्म कुछ वैद्य तो था ही नहीं पर उसने पानी में रेता मिलाकर कुछ मंत्र से पढ़ कहा कि जाओ यह पानी रोगी को पिला दो पानी पिलाने पर रोगी चंगा हो गया धर्म के भाग्य अच्छे थे अब बहुत से मर रहे उसके मित्र बन गए हाँ कुछ लोग अब भी उस पर संदेह करते थे दयाराम कर्मवीर से चिढता था जब उसे देखता मैं फेर लेता पहाड़ी के नीचे एक और बूढ़ा रहता था मंदिर में आने के समय कर्मवीर उसे देखा करता था यह बूढ़ा नाटा था जिसकी दाढ़ी मूछ बर्फ की भांति श्रेत मिंगला उसमें झुरियां पड़ी हुई ली नेत्र निर्दयी दो दाड़ों के सिवाय सब दांत टूटे हुए वहीं लकड़ी टेकता चारों ओर भेड़ की तरह झांकता हुआ मंदिर में जाने के समय जब कभी कर्मवीर को देख पाता था तो जलकर राख हो जाता और मुंह फेर लेता था एक दिन कर्मवीर बूढ़े का घर देखने के लिए पहाड़ी के नीचे उतरा कुछ दूर जाने पर एक बगीचा मिला चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई थी बीच में वृक्ष लगे हुए थे वृक्षों में एक जोम था कर्मवीर आगे बढ़कर देखना चाहता था कि उसकी बड़ी लड़की बूढ़ा चौका कमर से पिस्त ऑल निकालकर उसने कर्मवीर पर गोली चलाई पर वह दीवार की ओट में हो गया बूढ़े को आकर संपतराव से कहते सुना कि कर्मवीर बड़ा दुष्ट है संपत राव ने धर्म को बुलाकर पूछा तुम बूढ़े के घर क्यों गए थे कर्मवीर बोला मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा मैं केवल यह देखने लगा था कि वह बूढ़ा कहाँ रहता है संपत ने बूढ़े को शांत करने का बहुत यत्न किया पर वे है बड़बड़ाता ही रहा कर्मवीर केवल इतना ही समझ सका कि बूढ़ा यह कह रहा है कि राजपूतों का गांव में रहना अच्छा नहीं उन्हें माच देना चाहिए बूढ़ा चल दिया तो कर्मवीर ने संपत राव से पूछा कि बूढ़ा कौन है संपत राव यह बड़ा आदमी है इसने बहुत राजपूत मारे हैं पहले यह बड़ा धनाढ़ था इसके तीन स्त्रियों और आठ पुत्र थे सब एक ही गांव में रहा करते थे एक दिन राजपूतों ने धावा करके गांव जला दिया इसके सात्र अपने पुत्र की खोज लगाने लगा अंत में उसे यात्रा को चला गया अब यह पहाड़ी के नीचे रहता है यह बूढ़ा कहता था कि तुम्हे माँच डालना उचित है परंतु मैं तुमको माच नहीं सकता फिर रुपया कहाँ से मिलेगा इसके सिवाय मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी न दूंगा इस तरह धर्म यहाँ एक महीना रहा दिन को वह इधर उधर फिरा करता या कोई चीज बनाता लेकिन रात को वह दीवार में छेद किया करता दीवार पत्थर की थी खोदना सहज नहीं था लेकिन वह पत्थरों को रेती से काटता था यहां तक कि अंत में उसने अपने निकलने भर को एक छेद बना लिया बस अब उसे यह चिंता हुई कि रास्ता मालूम हो जाए एक दिन संपतराव शहर गया हुआ था कर्मवीर भोजन करके तीसरे पहर रास्ता देखने की इच्छा से सामने वाली पहाड़ी की ओर चल दिया संपतराव बाहर जाते समय अपने पुत्र से सदैव कह जाया करता था कि कर्मवीर को आंखों से परे न होने देना इस कारण बालक उसके पीछे दौड़ा और चिल्लाकर कहने लगा मत जाओ मेरे पिता की आज्ञा नहीं है यदि तुम नहीं लौटोगे तो मैं गाँव वालों को बुला लूंगा कर्मवीर बालक को फुसलाने लगा मैं दूर नहीं जाता केवल उस पहाड़ी पर जाने की इच्छा है रोगियों के वास्ते मुझे एक बूटी की जरूरत है तुम भी साथ चलो बेड़ी के होते कैसे भागूंगा असंभव है आओ कल मैं तुमको तीर कमान बना दूंगा बालक मान गया पहाड़ी की चोटी कुछ दूर न थी बेड़ी के कारण चलना कठिन था परंतु ज्योतियों करके कर्मवीर चोटी पर पहुंचकर चारों ओर देखने लगा दक्षिण दिशा में एक घाटी दिखाई दी उसमें घोड़े चल रहे थे घाटी के नीचे एक गाँव था उससे परे एक ऊंची पहाड़ी थी फिर एक और पहाड़ी थी इन पहाड़ियों के बीचों बीच जंगल था उससे परे पहाड़ थे एक से एक ऊंचे पूर्व और पश्चिम दिशा में भी ऐसी ही पहाड़ियां थीं। कंदराओं में से जहाँ तहा गांवों का धुआं उठ रहा था वास्तव में यह मरहठों का देश था उत्तर की ओर देखा तो पैरों तले एक नदी बह रही है और वही गाँव है जिसमे वे करता था गाँव के चारों ओर बगीचे लगे हुए थे और स्त्रियां नदी पर बैठी वस्त्र धो रही थीं और ऐसी जान पड़ती थी मानो गुड़िया बैठी हैं गाँव से परे एक पहाड़ी थी परंतु दक्षिण दिशा वाली पहाड़ी से नीचे उससे परे दो पहाड़ियां और थीं उन पर घना जंगल था इनके बीच में मैदान था मैदान के पार बहुत दूर पर कुछ धुआं सा दिखाई दिया अब कर्मवीर को याद आया कि किले में रहते हुए सूर्य कहाँ से उदय होता और कहाँ अस्त हुआ करता था उसे निश्चय हो गया कि धुए का बादल हमारा किला है और उसी मैदान में से जाना होगा अंधेरा हो गया मंदिर का घंटा बजने लगा पशु घर लौट कर्मवीर भी अपनी कोटरी में आ गया रात अंधेरी थी उसने उसी रात भागने का विचार किया पर दुर्भाग्य से संध्या समय मर रहे थे घर लौट आज उसके साथ एक मुर्दा था मालूम होता था कि कोई मर युद्ध में मारा गया है मर उस शव को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र लपेट, बना राम नाम सत कहते हुए गांव से बाहर जाकर शमशान भूमि में दाह दौट आये तीन दिन उपवास करने के बाद चौथे दिन बाहर चले गए घर ही में रहा रात अंधेरी थी शुक्ल पक्ष अभी लगा ही था कर्मवीर ने सोचा कि रात को भागना ठीक है परमवीर से कहा भाई चरण सुरंग तैयार है चलो भाग चले परमवीर भयभीत होकर रास्ता तो जानते ही नहीं भागेंगे कैसे कर्मवीर रास्ता मैं जानता हूँ परमवीर माना कि तुम रास्ता जानते हो परंतु एक रात में किले तक नहीं पहुँच सकते कर्मवीर यदि किले तक नहीं पहुंच सकेंगे तो रास्ते में कहीं जंगल में छिपकर दिन काट लेंगे देखो मैंने भोजन का प्रबंध भी कर लिया है यहाँ पड़े पड़े सड़ने में क्या लाभ है यदि घर में रुपया आया तो क्या बनेगा राजपूतों ने एक मर रहे मार डाला है इस कारण यह सब बहुत बिगड़े हुए हैं भागना ही उचित है परमवीर अच्छा चलो गांव में जब सन्नाटा हो गया तो कर्मवीर सुरंग से बाहर निकल आया पर परमवीर के पैर से एक पत्थर गिर पड़ा धमाका हुआ तो संपत राव का कुत्ता भूंका लेकिन कर्मवीर ने उसे पहले ही हिला लिया था उसका शब्द सुनकर वह चुपचुप हो गया रात अंधेरी थी तारे निकले हुए थे चारों ओर सन्नाटा था घाटियां धुंध से डकी हुई थी चलते चलते रास्ते में किसी छत पर से एक बूढ़े के राम नाम जपने की आवाज सुनाई दी दोनों दुबक गए थोड़ी देर में फिर सन्नाटा छा गया तब वे बे धुंध बहुत छा गई कर्मवीर तारों की ओर देखकर रहा चलने लगा ठंड के कारण चलना सहज न था कर्मवीर कूद आपता चला जाता था परमवीर पीछे रहने लगा परमवीर भाई धर्म जरा ठहरो जूतों ने मेरे पैरों में छाले डाल दिए कर्मवीर जूते निकालकर फेंक दो नंगे पैर चलो। परमवीर ने जूते निकालकर फेंक दिए पत्थरों ने उसके पाँव घायल कर दिए वह ठहर ठहर कर चलने लगा कर्मवीर देखो चरण पांव तो फिर चंगे हो जाएंगे पर यदि ने आपकड़ा, तो फिर समझ लो कि जान गई परमवीर चुप होकर पीछे चलने लगा थोड़ी दूर जाने पर कर्मवीर बोला भाई हाय हम रास्ता भूल गए हमें तुबाई तो और की पहाड़ी पर चना चाहिए था परमवीर ठहरो दम जरा लेने दो मेरे पैर घायल हो गए हैं देखो रक्त बह रहा है कर्मवीर कुछ चिंता नहीं ये सब ठीक हो जाएंगे तुम चले चलो वे लौटकर लौट ओर की पहाड़ी पर चढ़ गए आगे जंगल मिला झाड़ियों ने उनके सब वस्त्र फाड़ डाले इतने में कुछ आहट हुई वे डर गए समीप जाने पर मालूम हुआ कि बारह सिंह भागा जा रहा है प्रातः काल होने लगा किला यहां से अभी सात मिल पर था मैदान में पहुंचकर परमवीर बैठ गया और बोला मेरे पांव थक गए मैं अब नहीं चल सकता कर्मवीर क्रोध से अच्छा तो राम राम मैं अकेला ही चलता हूँ परमवीर उठकर साथ हो लिया तीन मिल चलने पर अचानक सामने से घोड़े की टाप सुनाई दी वे भागकर जंगल में घुस गए कर्मवीर ने देखा कि घोड़े पर चढ़ा हुआ एक मन जा रहा है जब वह निकल गया तो धर्म बोला की भगवान ने बड़ी दया की कि उसने हमें नहीं देखा चरण भाई अब चलो परमवीर मैं नहीं चल सकता मुझ में ताकत नहीं परमवीर मोटा आदमी था ठंड के मारे उसके पैर अकड़ गए कर्मवीर उसे उठाने लगा तो परमवीर ने चीख मारी कर्मवीर हैं, है। यह क्या मन रहता तो अभी पास ही जा रहा है कहीं सुन न ले अच्छा यदि तुम नहीं चल सकते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ कर्मवीर ने परमवीर को पीठ पर बिठला किले की राह ली कर्मवीर भाई परमवीर सीधी तरह बैठे रहो गला क्यों घूमते हो अब उधर की बात सुनिए मरहठे ने परमवीर का शब्द सुन लिया उसने गोली चलाई परंतु खाली गई मरहठा दूसरे साथियों को लेने के लिए घोड़ा दौड़ाकर चल दिया कर्मवीर चरण मालूम होता है कि उस दुष्ट ने तुम्हारी आवाज सुन ली वह अपने साथियों को भुलाने गया है यदि उसके आने से पहले पहले हम दूर नहीं निकल जाएंगे तो समझो की जान गई मन में यह बोझा मैंने क्यों उठाया यदि मैं अकेला होता तो अब तक कभी का निकल गया होता परमवीर तुम अकेले चले जाओ मेरे कारण प्राण क्यों खोते हो कर्मवीर कदापि नहीं साथी को छोड़कर चल देना धर्म के विरुद्ध है कर्मवीर फिर परमवीर को कंधे पर लादकर चलने लगा आधा मिल चलने पर एक झरना मिला कर्मवीर बहुत थक गया था परमवीर को कंधे से उतार कर विश्राम करने लगा पानी पीना ही चाहता था कि पीछे से घोड़ो की टापे सुनाई दी दोनों भागकर झाड़ियों में छिप गए मर ठीक वहीं आकर ठहरे जहां दोनों छिपे हुए थे उन्होंने सूंघ लेने को कुत्ता छोड़ा फिर क्या था दोनों पकड़े गए मर ने दोनों को घोड़ों पर लाद लिया राह में संपत राव मिल गया अपने कैदियों को पहचाना तुरंत उन्हें अपने साथ वाले घोड़ों पर बैठाया और दिन निकलते निकलते वे सब ग्राम में पहुंच गए उसी समय बूढ़ा भी वहां आ गया सब मर विचार करने लगे कि क्या किया जाए बूढ़े ने कहा कि कुछ मत करो इन दोनों का तुरंत वध कर दो संपतराव मैंने तो उन पर रुपया लगाया है माज कैसे डालूं? बूढ़ा राजपूतों को पालना पाप है वे तुम्हें सिवाय दो के और कुछ न देंगे मार कर झगड़ा समाप्त करो मर रह इधर उधर चले गए संपत राव कर्मव्य के पास आया और बोला देखो कर्मव्य पंद्रह दिन के अंदर यदि रुपया न आया और तुमने फिर भागने का साहस किया तो मैं तुम्हें अवश्य माच डालूंगा इसमें संदेह नहीं अब शीघ्र घर वालों को पत्र लिख डालो कि तुरंत रुपया भेज दें दोनों ने पत्र लिख दिए फिर वे पहले की भांति कैद कर दिए गए परंतु कोठरी में नहीं अब की बार छह हाथ चौड़े गड्ढे में बंद किए गए अब उन्हें अत्यंत कष्ट दिया जाने लगा न बाहर जा पाते थे न बेड़िया निकाली जाती थी कुत्तों के समान अधपकी रोटी एक लोटे में पानी पहुंचा दिया जाता था और कुछ नहीं गड्ढा में सीला था उसमें अंधेरा और अति दुरंत थी परमवीर का सारा शरीर सूख गया कर्मवीर मनमलीन, तन छीन रहने लगा करे तो क्या करे धर्म एक दिन बहुत उदास बैठा था कि ऊपर से रोटी गिरी देखा तो सुशीला बैठी हुई है कर्मवीर ने सोचा क्या सुशीला इस काम में मेरी सहायता कर सकती है अच्छा इसके लिए कुछ खिलौने बनाता हूँ कल जब आएगी तब इसे देकर फिर बात करूंगा दूसरे दिन सुशीला नहीं आई कर्मवीर के कान में घोड़ों के टापों की आवाज आई कई आदमी घोड़ों पर सवार उधर से निकल गए वे सब बातें करते जाते थे कर्मवीर को और तो कुछ न समझ में आया हाँ राजपूत शब्द बार बार सुनाई दिया इससे उसने अनुमान किया कि राजपूतों की सेना कहीं निकट आ पहुंची है तीसरे दिन सुशीला फिर आई और दो रोटियां गड्ढे में फेंक दी तब कर्मवीर बोला तू कल क्यों नहीं आई देख मैंने तेरे वास्ते ये खिलौने बनाए हैं सुशीला खिलौने लेकर क्या करूंगी? मुझे खिलौने नहीं चाहिए उन्होंने तुम्हें माँच डालने का विचार कल पका कर लिया है सब मर इकट्ठे हुए थे इसी कारण मैं कल नहीं आ सकी कर्मवीर कौन मारना चाहता है सुशीला मेरा पिता। बूढ़े ने यह सलाह दी है कि राजपूतों की सेना निकट आ गई है तुम्हें माछ डालना ही ठीक है मुझे तो यह सुनकर रोना आता है कर्मवीर यदि तुम्हें दया आती है तो एक बांस ला दो सुशीला यह नहीं हो सकता कर्मवीर सुशीला दया कर मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि एक बांस ला दो सुशीला बांस कैसे लाऊ वे सब घर पर बैठे हैं, देखे लेंगे यह कह कहकर वे चली गई सूर्य अस्त हो गया तारे चमकने लगे चांद अभी नहीं निकला था मंदिर का घंटा बजा बस फिर सन्नाटा हो गया कर्मवीर इस विचार में बैठा था कि सुशीला बांस लाएगी अथवा नहीं अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने लगी देखा तो सामने की दीवार में बांस लटक रहा है कर्मवीर बहुत प्रसन्न हुआ उसने बांस को नीचे खींच लिया बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे गड्ढे के किनारे पर मुंह रखकर धीरे से सुशीला ने कहा कर्मवीर सिवाय धोके और सब बाहर चले गए हैं कर्मवीर ने परमवीर से कहा भाई चरण आओ एक बार फिर यत्न कर देखें हिम्मत न हारो चलो मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं परमवीर मुझमें तो करवट लेने की शक्ति नहीं चलना तो एक और रहा। मैं नहीं भाग सकता कर्मवीर अच्छा, राम राम परंतु मुझे निर्दयी मत समझना कर्मवीर परमवीर से गले मिला बांस का एक सिरा सुशीला ने पकड़ा दूसरा सिरा कर्मवीर ने इस भांति वह बाहर निकल आया कर्मवीर सुशीला तुम्हें भगवान कुशल से रखे मैं जन्म भर तुम्हारा जज गाऊंगा अच्छा जीती रहो मुझे भूल मत जाना कर्मवीर ने थोड़ी दूर जाकर पत्थरों से बेड़ी तोड़ने का बहुत ही यत्न किया पर वे न टूटी वह उसे हाथ में उठाकर चलने लगा वह चाहता था कि चंद्रमा उदय होने से पहले जंगल में पहुंच जाए परंतु पहुंच न सका चंद्रमा निकल आया चारो ओर उजाला हो गया पर सौभाग्य से जंगल में पहुँचने तक राह में कोई न मिला कर्मवीर फिर बेड़ी तोड़ने लगा पर सारा यह यत्न निष्फल हुआ वह थक गया हाथ पांव घायल हो गए विचारने लगा अब क्या करूं बस चलो ठहरने का काम नहीं यदि एक बार बैठ गया तो फिर उठना कठिन हो जाएगा माना कि प्रातः काल से पहले किले में नहीं पहुंच सकता न सही दिन भर जंगल में काट दूंगा रात आने पर फिर चल दूंगा सहसा पास से दुम निकले वे झड़झाड़ी में छिप गया चांद फीका पड़ गया सवेरा होने लगा जंगल पीछे छूट गया साफ मैदान आ गया किला दिखाई देने लगा बी ओर देखने पर मालूम हुआ कि थोड़ी दूर पर कुछ राजपूत सिपाही खड़े हैं कर्मीर मग्न हो गया और बोला अब क्या है परंतु ऐसा ना हो कि मर पीछे से आप पकड़े मैं सिपाहियों तक न पहुंच सकूं। इस कारण जितना भागा जाए भागो इतने में बाई ने और कदम की दूरी पर कुछ मर दिखाई दिए डर निराश हो गया चिल्ला उठा भाइयो दौड़ो दौड़ो मुझे बचाओ बचाओ राजपूत सिपाहियों ने कर्मवीर की पुकार सुन ली मर रह समीप थे सिपाही दूर थे कर्मवीर भी बेड़ी उठाकर भाइयों, भाइयों कहता हुआ ऐसा भागा कि झट सिपाहियों से जा मिला मर रहते डर भाग गए राजपूत पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो परंतु कर्मवीर घबराया हुआ भाई भाइयों पुकारता चला जाता था निकट आने पर सिपाहियों ने उसे पहचान लिया कर्मवीर सारा वृत्तांत कहकर बोला भाई इस तरह मैं घर गया और विवाह किया विधाता की यही लीला थी एक महीना पीछे पांच हजार मुद्रा देकर परमवीर छूटकर किले में आया वह उस समय अधमे के समान हो रहा था आठ परमेश्वर ने दर्शन देने का वादा किया किसी गांव में यशोधन नाम का एक बनिया रहता था सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी वहाँ रहते उसे बहुत काल हो चुका था इसलिए वहाँ के सब निवासियों को भली भांति जानता था वह बड़ा सदाचारी सत्यवता व्यावहारिक और सुशील था जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता कभी ढेले भर भी कम न नोलता और नी तेल मिलाकर बेचता चीज अच्छी न होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता धोखा न देता था चौथेपन में वे भगवत भजन का प्रेमी हो गया था उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे अंत में तीन साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी जाती रही पहले तो यशोधन ने सोचा इसे हाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया वह स्वयं उसका पालन करने लगा उसके जीवन का आधार अब यही बालक था इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही न था पिलपिलाकर बीस वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलो को सिद्धार गया अब यशोधन के शौक की कोई सीमा न थी उसका विश्वास हिल गया सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और है। अब युवक को यहाँ तक कि उसने ठाकुर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया एक दिन उसका पुराना मित्र जो आठ वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था उससे मिलने आया यशोधन बोला मित्र देखो सर्वनाश हो गया अब मेरा जीना अकारत है मैं नित्य परमात्मा से यही वनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस मृत्यु लोग से उठा ले मैं अब किस आशा पर जियाऊ मित्र यशोधन ऐसा मत कहो परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते वह जो करता है ठीक करता है पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश है और कोई इसमें क्या कर सकता है तुम्हारे शव का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो पर सुख से सुखी नहीं होते यशोधन तुम्हें क्या करूँ मित्र परमात्माओं की निष्काम भक्ति करने से अंत करण शुद्ध होता है जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा यशोधन चित स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाइए मित्र गीता भक्तमाल आदि ग्रंथों का श्रवण पाठन मनन किया करो ये ग्रंथ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं इनका पढ़ना आरम्भ कर दो चित्त को बड़ी शांति प्राप्ति होगी यशोधन ने इन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को बार है बार है बजे तक गीता आदि पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था पहले तो वे सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था अब सब भूल गया सदा परमात्मा में लवलीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठहाका भी कर लिया करता था पर अब वे समय व्यर्थ न खोता था या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया एक रात रामायण पढ़ते पढ़ते उसे ये चौपाइया मिली एक पिता के विपुल कुमारा कोई पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित कोई तापस गया कोई धनवंत शूर कोई दाता कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई सब पर पिता परीति समह होखिल विश्व यह मम उबाया सब पर मोहे बराबर दाया यशोधन पुस्तक रखकर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया न करनी चाहिए तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई बाहर से किसी ने पुकारा यशोधन बोला यशोधन देख याद रख मैं कल तुझे दर्शन दूंगा यह सुनकर वे दुकान से बाहर निकल आया वह कौन था वह चकित होकर कहने लगा यह स्वप्न है अथवा जागृति कुछ पता न चला वह दुकान के भीतर जाकर सो गया दूसरे दिन प्रातः काल उठ पूजा पाठ कर दुकान में आ भोजन बनाई यशोधन अपने काम धंधे में लग गया परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूलती थी रात्रि को पाला पड़ने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे यशोधन अपनी धुन में बैठा था इतने में बर्फ हटाने को कोई कुली आया यशोधन ने समझा कृष्ण चंद्र आते हैं आंखें खोलकर देखा कि बूढ़ा बालू बर्फ हटाने आया है हंसकर कहने लगा आवे बूढ़ा बालू और मैं समझूं कृष्ण भगवान वाह ही बुद्धि बालू बर्फ हटाने लगा बूढ़ा आदमी था शीत के कारण बर्फ ना हटा सका थककर बैठ गया और शीत के मारे कापने लगा यशोधन ने सोचा की बालू को थंध लग रही है इसे आग तपा दू यशोधन बालू गया यहाँ अब तुम्हे थता रही है हाथ सेंक लो बालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेंकने लगा यशोधन भाई कोई चिंता मत करो बर्फ में हटा देता हूं तुम बूढ़े हो ऐसा ना हो कि ठंड थनखा जाओ बालू तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे यशोधन क्या कहूं कहते हुए लजा आती है रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि उसे भूल नहीं सकता भगतमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई बाहर से किसी ने पुकारा यशोधन में उठकर बैठ गया फिर शब्द हुआ यशोधन, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा बाहर जाकर देखता हूं तो वहां कोई नहीं मैं भक्तमाल में सुदामा और सबरी के चरित्र कर यह जान चुका हूं कि भगवान ने प्रमेवश होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं वही अभ्यास बना हुआ है बैठा कृष्ण चंद्र की राह देख रहा था कि तुम आ गए बालू जब तुम्हे भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था यशोधन वह भाई बालू यह बात ही क्या है इस दुकान को अपना घर समझो मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं बालू धन्यवाद करके चल दिया उसके पीछे दो सिपाही आए उनके पीछे एक किसान आया फिर एक रोटी वाला आया सब अपनी राह चले गए फिर एक स्त्री आई वह फट्टे पुराने वस्त्र पहने हुए थी उसकी गोद में एक बालक था दोनों शीत के मारे कांप रहे थे यशोधन माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो बालक को जाड़ा लग रहा है भीतर आकर कपड़ा उड़ो स्त्री भीतर आई यशोधन ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी यशोधन माई तुम कौन हो स्त्री मैं एक सिपाही की स्त्री हूं आठ महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहा भेज दिया है कुछ पता नहीं लगता गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करने पर नौकर थी जो ही यह बालक उत्पन्न हुआ उन्होंने इस भय से कि दो जीवों को अन्न देना पड़ेगा मुझे निकाल दिया तीन महीने से मारी मारी फिरती हूँ कोई टहलनी नहीं रखता जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई इधर साहूकार इनके पास जाती हूँ से आत रख ले यशोधन तुम्हारे पास कोई उन्हीं वस्त्र नहीं है स्त्री वस्त्र कहां से हो दाम भी तो पास नहीं यशोधन यह लोलोई इसे उड़ स्त्री भगवान तुम्हारा भला करे तुमने बड़ी दया की बालक बात के मारे मरा जाता था। मैंने दया कुछ नहीं की श्री कृष्ण चंद्र की इच्छा ही ऐसी है। फिर यशोधन ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया स्त्री क्या अच्रज है दर्शन होने कोई असंभव तो नहीं स्त्री के चले जाने पर सेव बेचने वाली आई उसके सिर पर सेवों की टोक थी और पीठ पर अनाज की गठरी टोकरी धरती पर रखकर खंबे का सहारा ले विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से, से उठा सेव उठाकर भागा सेब वाली ने डरकर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी बालक बोला मैंने सेब नहीं उठाया ने उठकर बालक को छुड़ा दिया यशोधन माई क्षमा कर बालक है सेब वाली यह बालक बड़ा उत्पाती है मैं इसे दंड दिए बिना कभी न छोड़ूंगी यशोधन माई जाने दे दया कर मैं इसे समझा दूंगा वह ऐसा काम फिर नहीं करेगा बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया वह भागना चाहता था कि सूरत ने उसे रोका और कहा बुढ़िया से अपना अपराध क्षमा कराओ और प्रतिज्ञा करो कि चोरी नहीं करोगे मैंने आप तुम्हें से वह उठाते देखा है तुमने यह झूठ क्यों कहा बालक ने रोकर बुढ़िया से अपना अपराध क्षमा कराया और प्रतिज्ञा की कि फिर झूठ नहीं बोलूंगा इस पर यशोधन ने उसे एक सेव मोड़ ले दिया बुढ़िया वाह वाह क्या कहना है इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे यह अच्छी शिक्षा है इस तरह तो सब लड़के शेर हो जाएंगे यशोधन माई यह क्या कहती हो बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है परमात्मा का नहीं वे दयालु है यदि इस बालक को एक सेव चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए माई सुनो मैं तुम्हे एक कहानी सुनाता हूँ एक कर्मचारी पर राजा के दस हजार रूपया आते थे उसके बहुत विनय करने पर राजा ने वे ऋण छोड़ दिया उस कर्मचारी के भी अपने सेवकों से सौ सौ रूपये पावने थे वे उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा उन्होंने बाहू तेरा कहा कि हमारे पास पैसा नहीं ऋण कहा से चुकावे कर्मचारी ने एक न सुनी वे सब राजा के पास जाकर फरियादी हुए राजा ने उसी दम कर्मचारी को कठिन दिया तात्पर्य यह की हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा बुढ़िया असत्य है परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं यशोधन कदापि नहीं बिगड़ते नहीं वरन सुधरते हैं बुढ़िया टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनय की, की माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूं रात्रि होने पर यशोधन भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा यशोधन यशोधन यशोधन कौन हो मैं बालू इतना कहकर बालू हुआ चला गया फिर आवाज आई मैं देखता है कि दिन वाली स्त्री आई है बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई हंसी और लोप हो गई फिर शब्द सुनाई दिया मैं हूँ देखा कि सेव बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्धान हो गए यशोधन उठकर बैठ गया उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण चंद्र के दर्शन हो गए क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है